देवी भागवत नवम पृथ्वी देवी की स्कृत श्री नारायण ने कहा है भगवती जय तुम जल की आधार हो तुम्हारे अंदर जल का रहना स्वाभाविक गुण है तुम सबको जल प्रदान करती हो भगवान श्रीहरी यज्ञवाराह रूप से पधारे थे और तुम उनकी पत्नी बनी थी तुम विजय संपन्न मंगलमयी मंगल का आश्रय तथा मंगल प्रदा हो देवी मुझे जय देने की कृपा करो भवे मंगले से मैं मंगल प्राप्ति के लिए तुमसे प्रार्थना करता हूँ अतः कृपया मुझे मंगल प्रदान करो सबको आश्रय देने वाली देवी तुम सर्वज्ञ एवं सर्वशक्ति समन्विता हो सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाली भगवती भवे तुम मेरा संपूर्ण अभीष्ट कार्य सम्पन्न कर दो तुम्हारा विग्रह पुण्यमय है तुम पुण्यों की बीज हो तुम्हें भगवती सनातनी कहा जाता है भवे तुम पुण्याश्रया पुण्यों की आस्पद तथा पुण्य प्रदा हो संपूर्ण सस््यों को उत्पन्न करने वाली देवी सभी फसलें तुम पर निपजती है तुम खेतियों से लहलाहाई रहती हो अंत में सभी खेतियां तुम्हारे ही भीतर लीन भी हो जाती हैं, भवे तुम्हारा सर्वांग ही सस्मय है भूमि तुम राजाओं की सर्वस्व हो राजा लोग सदा तुम्हारा सम्मान करते हैं राजाओं को सुखी बनाने वाली भगवती भूमि दे तुम मुझे भूमि देने की कृपा करो त्री नारायण वाच जय जय जलाधारे जलशीले जलप्रदे प्रदे जगश कर जाये च जयम दे मंगले मंगलाधारे मंगल्य मंगल प्रदे मंगलाथ मंगल से मंगल देह मे भवे सर्वाधारे सर्वे सर्वशक्तिशुम सर्वकाम दी सर्वे देह मे भव पुण्यस्वे पुण्या बीज रूपे सनातनी पुण्याश्रिए पुण्यवताल पुण्यदे भवे ले, हरे काले आत्मिके भवे सुख करे भूमिं सुखक भूमिदे नारद योत्र परम पवित्र है जो पुरुष प्रातः काल इसका पाठ करता है उसे बलवान राजा होने का सौभाग्य अनेक जन्मों के लिए प्राप्त होता है इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं पृथ्वी दान के अपहरण से दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से अंबुवाची योग में पृथ्वी को खनने से दूसरे की भूमिका अपहरण करने से जो पाप होते हैं उन पापों का उच्छेद करने के लिए यह परम उपयोगी है मुहें पृथ्वी पर वीर्य त्यागने तथा दीपक रखने से जो पाप होता है उससे भी पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है